संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉक की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में हम लेकर आए हैं नीति कथा कुत्ता और हड्डी एक दिन एक कुत्ते को रजदार हड्डी का एक टुकड़ा मिल गया मुँह में टुकड़ा दबाकर वह एकदम भाग निकला उसने इधर, इधर उधर देखा कि कहीं कही कोई, कोई और कुत्ता उससे देख तो नहीं रहा है, है। कहीं वह उसकी, उसकी हड्डी को झपट तो नहीं लेगा जब उसे, उसे यकीन हो गया कि आस पास कोई दूसरा कुत्ता नहीं है तो वह उस हड्डी को अकेले में किसी बाग में शांति से खाने के विचार से वहाँ से आगे बढ़ा रास्ते में उसे एक नदी पार करनी थी जैसे ही नदी को पार करने के लिए वह पुल पर चढ़ा कि उसे नीचे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी उसने अपनी परछाई को एक दूसरा कुत्ता समझ लिया। वह उसे करीब से देखने के लिए कुछ देर रुक गया उसने देखा कि जो कुत्ता पानी में है उसके मुंह में भी हड्डी का एक टुकड़ा है यह देखते ही उसके मन में लालच आ गया और उसने उस, उस कुत्ते उस की हड्डी के टुकड़े को झपटने का, का निश्चय कर लिया। उसने सोचा कि अगर वह खूब जोर, जोर जोर से भौकेगा तो दूसरा, दूसरा कुत्ता डर के मारे हड्डी छोड़कर भाग जाएगा और बस इसी विचार से, जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला कि उसकी अपनी हड्डी का टुकड़ा भी पानी में गिर गया वह बेचारा अपना सा मुँह लेकर वहाँ से लौट गया किसी ने सच ही कहा है लालच पूरी बला है अभी आप सुन रहे थे नीति कथा कुत्ता और हड्डी वाचिक स्वर भारती परिमल